यह दौड़ क्यों सृष्टि के आरंभ में कुत्ता बिल्ली और चूहा तीनों जानवर मिलकर जिंदगी बिता रहे थे वे सब अपने अपने काम में लगे रहे थे आपस में एकता बनाए रखने के लिए उन्होंने एक संधि पत्र बनाया और बिल्ली ने उसे मचान पर संभाल कर रख दिया उसके अनुसार कुत्ते को घर के बाहर और बिल्ली व चूहे को घर के अंदर का कामकाज संभालना था कुछ ही दिनों में कुत्ता अपने काम से तंग आने लगा उसने गुस्से में बिल्ली से कहा केवल मैं ही सर्दी और बारिश में घर के बाहर रहकर रक्षा करता हूं मगर चूहा और तुम घर के अंदर चैन से रहते हो बिल्ली ने कहा क्या तुम्हें हमारा आपसी समझौता याद नहीं कुत्ते ने पूछा कहा है वो संधि पत्र लाओ हम फिर से उसे देखेंगे बिल्ली मचान पर चढ़ी तो देखा चूहे ने उसे कुतर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया है और उन्हें बिछा कर उन पर लेटा हुआ है बिल्ली गुस्से से आग बबूला हो गई उसने चूहे पर वार करना चाह पर वो भाग गया बिल्ली उसे पकड़ न पाई जब पीछा करते करते थक गई तो नीचे आ गई कुत्ते ने दोबारा बिल्ली से संधि पत्र मांगा पर बिल्ली बेचारी कहां से लाती से रहा है और बिल्ली के पीछे दौड़ा उस दिन से आज तक जब भी कुत्ता बिल्ली को देखता है तो उसे संधि पत्र मांगते हुए उसका पीछा करता है चूहे के किए पर गुस्सा होकर बिल्ली चूहे का पीछा करती है और आज तक ये तीनों एक दूसरे का पीछा करते आ रहे हैं रोमानिया की लोककथा